इंद्र बिहारी देव की जय श्री श्री राधा सुधानिधि ग्रंथि की जय श्री नय गौर हरि बोल श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा दत् हृदय प्रेरणे प्रवर्तितो हम बराहुल तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेवस्थ अनर्पित चली कलुयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोलसा सुभक्तिश्रीयुरट सुंदर दुतिगत सन्नीता सदा हृदय कंदे स्फु तो शचीनंदन जयतां सुरत पंगो ममतेमत्सवदुजरा मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरम चरम दिवीं सरस्वती वाकतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे सनातन प्रभो कर्णावराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुम सुमती रघुनाथ दासजी मते मुद्रा तुलसी यत्र, यत्र निचे यत्रो कामान पुराण पठनम तत्व हरीशुना वंद्य हरिलाल की श्री राह सधानी श्री पूर्ण प्रसंग में यम्मा जी से प्रार्थना कराई कि हे श्री अंग्रे आप श्री प्रियालाल निरंतर निरंतर निरंत निरंत निरंत स्नान करते हैं आपके पास में सुंदर श्री प्रियालाल सुंदर कमल उन कमलों को श्री प्रियालाल ग्रहण करते हैं श्री राधा कृष्ण ग्रहण करते हुए विराजमान हे वृंदावन के सुख हे मृग हे मयूर आप मेरे ऊपर कृपा करो और कृपा करके मुझे श्री वृंदावन वास मिले और शिव प्रियालाल इनका दर्शन मुझे प्राप्त हो ऐसी मेरे ऊपर प्रपाक अब दो सौ तिरठत में कह रहे हैं कुछ कलश राश्मीर गलित मथुन प्रेम रसदम इम सात नवेन्द्र वर रुचि सदा मंदी भूतम हृदय में सन्दीपुण कलिंद की पुत्री का नाम है कालिंद हिमालय के एक पर्वत का नाम है कलिंद एक शिखर का कली के प्रभाव को जो नष्ट करे उसका नाम कलिंद कलिंद व्यति खंडयति इति कलिंदा कली के प्रभाव को जो नष्ट करे उसका नाम हुआ कलिंद उन कलिंद की पुत्री होने के कारण उनका नाम है कालिंदी हिमालय के उस शिखर से प्रकट होने के कारण उनकी एक विशेषता है कालिंदी जी की कि वे तलुग के जितने भी दोष हैं उन सब दोषों को समाप्त करती हैं भजन से निवृत्त करना और जो व्यूतम पानम स्त्रीय सुना युर्विदा चार प्रकार के अधर्म उनका मृत्यु होना दूत पान श्रीसंग और जीव हिंसा और जहा रजोगुण पांचवा गुण जहां, जहां बैर ये विराजमान तो कलों के जितने भी दोष उन दोषों को श्री यमुना ऐसे श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री यमुना आप मुझे वृंदावन वास और श्री राधा रानी के चरणों का दास से प्रदान कर जिस समय राष्ट्रीय जल के लिए करने के लिए पढ़ाते हैं उसमें तो उनके वक्षस्थल के ऊपर जो कश्मीर में उत्पन्न होने वाली कस्तूरी के और कस्तूरी उनका जो उनके वक्षस्थल के ऊपर सुंदर की सुगंध हो रही है सुंदर की काश्मीरज मतलब केशव केशर की जो स्वगंध है वो चंदन और केशर ये जो होकर के ना ना ना तो ये हम इम सा जो हैं है। जैसे श्याम सुंदर सावरित ऐसे श्री यमुना जी भी कृष्ण की अंग कांति को ही नील कांति को ही धारण करके विराजमान है सदा मंदी भूतम हृदय वे संदीप वे श्री राधिका वे श्री यमुना कृपा करके मंदी भूतम हृदय मेरी मंद होने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि को संदीपयतु वे उसे संदीपित कर मेरी बुद्धि मंद हो रही है ऐसी मेरी बुद्धि को सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो मैं मंदीभूत हूं मुझे ये मनुष्य शरीर शरीर का हीरा मिला और इसको मैंने कौड़ियों के मोल में कौड़ियों के भाव में इस शरीर को गंवा दिया नष्ट कर दिया ऐसे सदा मंदीभूतम हृदय में संधिपय मे मेरा हृदय जो मैं मंदीभूत हूं मैं मूर्ख हूँ कुंठित बुद्धि हूँ मेरे इस हृदय को वे राधिका कृपा करके श्री यमुना जी कृपा करके उसे उत्कंठित करें उसे प्रकाशित करें बहंती राधाया कुछ कलश काश्मीरज महो क्या सुंदर पंक्ति कुछ कलश काश्मीरज महो अनुकर का क्या सुंदर प्रयोग श्री राधिका के कुछ कलश पर विराजमान जो केसर है उस केशर के रंग को जो धारण किए हुए हैं और श्री राधिका के जल आवेश में गलित मतलब प्रेम रसदम जो प्रेम रस को प्रदान करने वाला चरणामृत वो चरणामृत से युक्त होकर के श्री यमुना विराजमान हैं और जो प्रेम को प्रदान करने वाली हैं प्रेम स्वरूपा होकर के पृष्ठ कृपा स्वरूपा होकर के प्रेम रस को जो श्री यमुना प्रदान करने वाली हैं वे श्री कलिंद पुत्री यमुना जिनमें विकसित नवेंद्री वर रुचि ही श्री नए नील कमल उनकी शोभा चारों ओर विकसित हो रही है वे श्री यमुना सना मंदी हृदयम हृदय मेरी बुद्धि मंद हो रही है ऐसे मेरी हृदय रूपी माने मेरी बुद्धि में हृदय रूपी मेरे अधिदेव अधिभूत में वे श्री राधे का कृपा करके श्री अपूर्व संदीप हेतु उसमें प्रकाश प्रदान करें हृदय वह है अद्भुत उस अद्भुत हृदय में कभी मन रूपी इंद्र विराजमान है और मन रूपी इंद्री में चंद्रमा रूपी देवता विराजमान है तो अध्यात्म अधिभुत अधिदेव हृदय हो गया अद्भुत उसमें मन हो गया इंद्री या अध्यात्म और उस मन में अधिदेव हो गया चंद्रमा इसी प्रकार हृदय हो गया अद्भूत उसमें बुद्धि हो गई अंतकरण इंद्री या अध्यात्म और उस बुद्धि में ब्रह्मा हो गया देवता इसी प्रकार मन हो गया अद्भुत उसमें अहंकार हो गया इंद्री अहंकार रूपी इंद्री अंतकर और उस अंतकरण में रुद्र हो गए देवता और इसी प्रकार हृदय तो हृदय रूपी भूत में ये मन बुद्धि चित्र अहंकार चारों विराजमान है तो हृदय हो गया अधिभूत और उसमें चित्त हो गया इंद्रिय और उन चित्त में प्रजापति हो गए श्री अधिदेव इनके द्वारा मेरा जो मन है वह विशिद रूप से कहीं कृपा करते हुए विराजमान हो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके द्वारा मैं राधे का दासी भाव को धारण करके श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान हो ये कहने का तात्पर्य हुआ तो तीन वस्तु और इनसे बढ़ के फिर तुरी जो है इन सबका शासक वो हो गया क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ माने जीव जितनी भी कर्मेंद्री जितनी भी ज्ञानेन्द्रीय जितने भी अंतकरण ये चारों अंतकरण इनके ऊपर शासक हो गया क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ माने जीव और उस जीव में भी जब प्रेरणा देने के लिए भगवान प्रवेश करते हैं तब विराट जो है वह यह देह जैसे क्रियाशील होता है तो विराट तदै पुरुष सहसा तृतीय स्कंध में जैसे वर्णन किया गया कि विराट पुरुष जो है वह जागृत हो जाता है तो परमात्मा जब कृपा करता है तो जीवात्मा में सामर्थ्य आएगी क्षेत्रज्ञ में सामर्थ्य आएगी क्षेत्र की सामर्थ्य से तब मन बुद्धि चित्र अहंकार ये चारों क्रियाशील होंगे और इन चारों के क्रियाशील होने पर मन के साथ में इंद्रियां जुड़ने पर फिर इंद्रियां क्रियाशील होंगी इंद्रियों के क्रियाशील होने पर देह क्रियाशील होगा इस प्रकार सबके जो पावर स्टेशन है वो परमात्मा है परमात्मा के प्रकाश से जीवात्मा प्रकाशित हुई जीवात्मा के प्रकाश से अंत अंतकरण प्रकाशित हुआ अंतकरण में मन प्रकाशित हुआ मन के प्रकाश से जितनी भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया वे प्रकाशित हुई ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्री इनके प्रकाश से इनमें क्रियाशीलता प्रदान करने वाले पंच प्राण वे प्रकाशित हुए और पंच प्राण प्रकाशित होने पर देह तब क्रियाशील हुआ और यदि ऊपर से पावर डाउन हो जाए ठोक जाए तो फिर सब कुछ नहीं फिर कुछ भी कोई भी चीज काम नहीं करेगी तो यहां पर यही कह रहे हैं कि श्री मैं हृदय विराजमान हूं हे श्री कालिंदी आप मेरे ऊपर कृपा कर करें क्योंकि आप अपूर्व संपत्ति से ही युक्त होकर के विराजमान हैं तो हृदय में हे संदीप में श्री कालिंदी आप मेरे हृदय में संबीपन प्राप्त कराए मेरे हृदय में चेतना प्रदान करें जिससे मेरी सारी अंतकरण प्रकाशित हो उनसे कर्म ज्ञानेन्द्रीय उनसे कर्मेंद्री और उनसे प्राण प्रकाशित होकर के इस पंच महाभूत शरीर को चेतना प्रदान करते हुए विराजमान हो आगे कह रहे हैं स इंद्र दुदृश्य सांद रसदानंदकूर्तयी मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा पापनो न चाहष्य दुश्याच ये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परमा स्वराध्य बुद्धिर्म यहाँ पर जितने भी वृंदावनवासी जन हैं, उन सब वृंदावन वासी जनों की वंदना कर रहे हैं कि वृंदावन में नवास करने वाले सभी इनकी मैं वंदना कर रहा हूं सदयोगींद्र सुदृश्य सदयोगी गण अपने स्वरूप का जिसमें ध्यान करते हैं वो स्वरूप इन वृंदावन वासियों को सहज रूप में प्राप्त है इनके हृदय में वो स्वरूप विराजमान है सद योगिंद्र सुदृश्य योगियों के द्वारा जो जिस स्वरूप का आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाता है ये वृंदावन के समनवासी वे ही सच्चिदानंद मूर्ति होकर के विराजमान हैं कई वर्णन किया गया वृंदावन शतक में कि तक प्रविष्ट सकलों की जंतु हो सर्वे पदार्था प्रबुधई अदृश्य आनंद सचित घनता मु तदेव वृंदावन माश्रय मैं उस वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं जहां पर वृंदावन में प्रवेश करने के साथ जितने भी जीव हैं वे सब सचित आनंद घन मूर्ति चतुर्वी मूर्ति हो जाते हैं वृंदावन में प्रवेश करने के उनके भीतर आनंद सचित घन मूर्ति स्वरूप प्रकट हो जाता है तो सदयोगींद्र सुदृश्य सद योगिंद्र जो हैं, उन योगी जन अपने जिस सच्चिदानंद रूप का दर्शन करते हैं वो सच्चिदानंद रूप जहां ब्रिजवासियों को सहज प्राप्त है ब्रिजवासी ये ब्रिजवासी सबके सब, सब सच्चिदानंद रूप धारण करके भीतर विराजमान है शांत रसदानंद मूर्ति सन मूर्त घने रस को प्रदान करने वाले जो सन्मूर्ति ये आनंद की सर्वश्रेष्ठ सन्मूर्ति होकर के विराजमान है ये सब निवासी रस माने घना जो आनंद रस है उस रस स्वरूप माने दूसरों को भी रस प्रदान करने वाले और आनंदयिक संग आनंद सदघन मूर्ति होकर के विराजमान है जीव है सत्य सचित आनंद जीव है सचित आनंद ब्रह्म है सचित आनंद घन वो ब्रह्म ही जब सचित स्वरूप धारण करके विराजमान होता है तो वह हो गया सचित आनंद घन मूर्ति तो जीव हो गया सचित आनंद शोर हो गया सचित आनंद घन ब्रह्म और वो ब्रह्म जहां विग्रह धारण करके अपनी संविध शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को सामने प्रकट करता हुआ विराजमान हो जाए किशोर आकार में सामने प्रकट हो जाए उनकी नृत्य विराजमान संधनी शक्ति से युक्त होकर के वह मध्यम आकार धारण करके जब विराजमान हो जाए तो वह हो जाता है भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान तो आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण है ऐसे ही ये जितने भी जीव हैं ये भी शांत रसद आनंद एक समूर्ति हो करके विराजमान हैं अर्थात तो आनंद घन विग्रह हो करके वे विराजमान हो जाते हैं सर्वे अद्भुत सन ने मधुरे वृंदावन संगता और वे सब अद्भुत महिमा वाले नित्य विराजमान महिमा वाले मधुर वृंदावन में निरंतर निरंतर विराजमान होते हैं मान श्री वृंदावन में उनको स्थान वृंदावन वैकुंठ वृंदावन वैकुंठ उनमें उनको स्थान की प्राप्ति होती है बैकुंठ का तात्पर्य है जहां भजन में बाधा न पड़े उसका नाम है वैकुंठ व्यावहारिक जीवन में जब तक प्राकृत शरीर है तब तक भजन में कहीं ना कहीं बाधा है कुंठा है परंतु जब चिन्हय शरीर मिल जाएगा तब वैकुंठ में बैकुंठ राम में पहुंच जाएंगे चिन्हय शरीर मिल जाएगा तो वहां पर भजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी इसलिए जो स्थान है उसका नाम है और जहां विराजमान है उसका नाम है पृथ्वी लोक इस पृथ्वी लोक पर जो विराजमान हैं उनको कहीं भजन में बाधा है अन्यथा बाधा नहीं है तो सर्वे प्रदि मथुरे इस वृंदावन में रहने वाले आनंद विग्रह स्वरूप होकर के आनंद घन विग्रह उनके अंश स्वरूप होकर के जो जीव विराजमान हैं वे सबके सब चिन्हमय होकर के, हो के विराजमान हैं और इनमें अद्भुत महिमा निरंतर निरंतर विराजमान है ऐसे वृंदावन ए संगता ये वृंदावन के निवासी जन हैं इन वृंदावन निवासी जनों की हम वंदना कर रहे हैं कि आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण के परिक्र में जो स्थित है वे भी आनंद घन विग्रह हैं और एक अणु विग्रह है और श्री कृष्ण विभु विग्रह हैं ये दोनों में अंतर है जीव अणु रहेगा कृष्ण जो है वो विभु हो जाएंगे तो आनंद घन विग्रह होकर के वे विराजमान है ऐसे आनंद घन विग्रह मूर्ति वे जीव अद्भुत मेहमा से युक्त होकर के विराजमान है मधुर वृंदावन में वे सदा संगत होकर के वृंदावन में रहने वाले हैं ऐसे ब्रिजवासियों के साथ में ये क्रूरा चाहम संदेश दुशाश भले वृंदावन में नवास करते हुए कोई क्रूर हो पापी हो सताम नच चाष्य संतगण कोई उनका दर्शन भी नहीं करना चाहते हो उनके साथ में भाषण नहीं करना चाहते हो ऐसा भी यदि कोई पापी आकर के वृंदावन में निवास कर ले तो सर्वांग वह तया निरीक्षित उनको भी मैं वस्तु रूप में देखूं, ऐसे जो पापी जन वृंदावन के निवासी हैं जो भले आदमी है उनकी तो बात अलग वृंदावन में एक कोई दुष्ट भी निवास कर रहा है तो ब्रजवासी होने के कारण वृंदावन वासी होने के कारण वह भी मेरा बंदनीय है ये कहने का तात्पर्य फिर जो सज्जन हैं उनका कहना क्या और उनमें भी जो भजन करने के लिए वृंदावन में निवास कर रहे हैं उन संत संतगाओं का तो कहना ही क्या ये अः वृंदावन वासकी महिमा का यहां गायन कर रहे हैं तो क्रूरा आप पापी लोपी भले वे पहले क्रूर हों, अभी भी क्रूरता कहीं रह सकती है भले वे पहले पापी हों, अभी भी कहीं उनमें पाप रह सकते हैं ऐसे जो जन हैं, जिनके साथ में सताम संभाष दुशाश न जो संतों के द्वारा संत जिनके साथ में बात करना नहीं चाहें, देखना नहीं चाहें, ऐसे जो पापी जन हैं, उन पापीजनों के द्वारा भी ऐसे पापी जन भी जन जन्द वृंदावन में निवास कर रहे हैं तो वृंदावन में निवास करने वाले उन वृंदावन के जनों की मैं वंदना करता हूं और इसी के लिए अनेक अनेक जो नागरीदास जी आदि वृंदावन के रसजन रहे उन्होंने वंदना की सबकी वंदना की पापी जन उनकी भी वंदना कर रहे है धनदन वृंदावन के मच्छर साधु संघ को संत को नोच जगा में भजन करा में सच्छर वृंदावन के मच्छरों की वंदना कर रहे धनदन वृंदावन की बहुत से उनके पद हैं श्री नागदास जी के धनदन वृंदावन की डुकरिया प्रात हो तो यमुना कु में धरी तैयार जिनकी लकरिया घाट पर लकड़ी तैयार रखी है उनकी अपराध हो तो यमुना को जा है यमुना जी स्नान करने के तहत जा रहे धनदन वृंदावन के चोर वृंदावन को ऐसे देखें जैसे चंद चकोर <laughs> धनदन माट गांव के चोर <laughs> सबकी वंदना की वाने धन वृंदावन की, की सुहरिया उसकी वंदना रहे हैं भगवत प्रसाद जो है उसको चाटती है ऐसे तो यहाँ पर वो मूल में जो भावना है वो भावना ये ये ये क्रूर पापी सताम संभाष पापी नो नच सताम संभाष दृश्याश्चर्य संतगण जिनके साथ में बातचीत करना नहीं नीचा जिनका दर्शन भी करना नहीं नीचा ऐसे वृंदावन यदि क्रूर और पापी भी यदि वृंदावन में कोई मिल जाए तो वे भी मेरे लिए सर्वान वस्त वस्तुतया निरीक्षक उनमें भी श्री वृंदावन की कृपा का दर्शन करके मैं उनकी भी वंदना कर रहा हूं तया निरीक्षो वे ब्रजवासी हैं इस रूप में उनकी मैं वंदना कर रहा हूं उनकी दुष्टता की वंदना नहीं कर रहा हूं वस्तुतया वस्तु कहते हैं जिसको ढका जाए उसका नाम है वस्तु वस्त्र और वस्तु इनमें व्याकरण में धातु एक ही है वस्त्र कहते हैं जो ढकने वाला है और वस्तु है जो ढका हुआ है बसी ये समझ लो उसका नाम वस्तु है जो ढका हुआ हो उसको कहेंगे वस्तु जो ढाकता है उपाधि है उसका नाम है वस्त्र तो वस्तु कौन सा होगा शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो हो गई वस्तु और शरीर हो गया वस्त्र तो वासान से वास इसकी व्याख्या कुछ इसी तरह से होगी कि शरीर छूटेगा वस्त्र छूटेगा जैसे जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण किया आता है तो वस्तु नहीं बदलती है बल्कि वस्त्र बदलता है उपाधि बदलती है तो सर्वांग वस्तु वे मूल वस्तु होकर के आश्रय पदार्थ होकर के विराजमान हैं और वो आश्रय पदार्थ आत्म पदार्थ कहीं ढका हुआ होकर के विराजमान हैं उनके उस ब्रजवासी स्वरूप को ब्रिजवासी स्वरूप हो गया वस्तु और उनके क्रूर और पापी इत्यादि ये हो गए वस्तु तो इनकी ओर ध्यान न देकर के उस वस्तु की ओर ध्यान देते हुए मैं सना सना उनकी वंदना कर रहा हूं परम स्वाराध्य बुद्धि मामा उनके पृथ्वी मेरे हृदय में परम आराध्य बुद्धि विराजमान होगी उनकी आराध्य बुद्धि को धारण करते हुए मैं उनकी वंदना कर रहा हूं तो सद योगींद सुदृश्य शांत रसदानंदईक संगमूर्त है वृंदावन के जो निवासी हैं वे योग के द्वारा आदर पूर्वक उनका दर्शन किया जाता है वे सांद्र आनंद रस की मूर्ति होकर के विराजमान हैं अर्थात संधिनी शक्ति को धारण करके कृपा शक्ति को संधिनी शक्ति को धारण करके योग माया के प्रभाव से उनके भीतर एक चिन्मय स्वरूप विराजमान है उस योग माया के द्वारा दिए गए चिन्हय स्वरूप से वे युक्त हैं अतः सनमूर्त है। सनमूर्ति होकर के वे विराजमान हैं वे अद्भुत महिमा से युक्त हैं और मधुर वृंदावन में वे निवास कर रहे हैं भले ऊपर से देखने में वे क्रूर पापी हों और उनके साथ में कोई सतपुरुष संपर्क रखना भी नहीं चाह रहा हो परंतु मैं उनको वस्तु रूप में कि वृंदावन आने के कारण वृंदावन में निवास करने के कारण उनके भीतर एक स्वरूप विराजमान है और कभी न कभी उनके मेले कुचेले जो वस्त्र हैं वे हट करके वे वस्तु रूप में ही सामने आएंगे ऐसे उनका दर्शन करके उनमें भी मैं आराध्य बुद्धि रखू उनकी भी के पृथ्वी आदर की भावना में निरंतर निरंतर रखू तो ये श्री वृंदावन श्रेष्ठ होकर के विराजमान पंचयोजन देवरूपक कालि नियम सुषुमनाक्षा परमामृत वाहिनी पंच योजनात्मक श्री वृंदावन ये ठाकुर जी का स्वरूप है और श्री यमुना वह सुषुमना नारी के रूप में विराजमान है जैसे सुषुमना नाड़ी के द्वारा ही कहीं दूर तक सुषुमना नाड़ी जा रही है और वह अमृत रस का वहन करने वाली है जो अमृत रस शास्त्रार्थ से टपक रहा है उसको द्वारा सुषुमना सारे शरीर को जैसे पोषित करती हुई विराजमान है ऐसे में श्री वृंदावन इनमें श्री यमुना एक सुषम्मा नारी के समान सबके हृदय में अपूर्व प्रेम का संचार करने वाली अमृत का संचार करने वाली होकर के विराजमान है आगे कह रहे हैं श्री राधा पद पदकिरी सम्यक भवे गोचरम ध्येय नई कदापि बिना तस् कृपा स्पर्शता तत्प्रेमामृत सिंधुसार रसदम भायाम अपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा आश्चर्यम आश्चर्य हृदय राधा पद किंकरी कृत हृदम जो श्री वृंदावन उनको ही वृंदावन का दिव्य स्वरूप उनको ही दिखेगा जो श्री राधिका के पद की किंकरी हैं और श्री राधिका के चरणों को जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है उनको सम्यक भवे गोचरम श्रीमद वृंदावन सम्यक प्रकार से यद वृंदावन जो वृंदावन सम्यक प्रकार से गोचर होंगे अर्थात श्री वृंदावन में रहने की प्रथम शर्त है वो है श्री राधिका चरण दास ये वृंदावन की रहने की प्रथम शर्त है स्वाभिष्ट भाव में मान श्री राधिका चरण दास इनको ग्रहण करें यद राधा पद पदकिंकरी यमान्य जो वृंदावन सम्यक भवे गोचरम किनको सम्यक प्रकार से गोचर होगा जो कि राधा पद किंकरी कृत हृदय श्री राधे का चरण की मैं किंकरी हूं इस भाव को अपने हृदय में धारण करके जो बैठे हैं ध्यम नैव कदा <coughs> यद हृदय बिना तस्य कृपा स्पर्शता श्री वृंदावन आप परम परम धन्य है तत्कृपा स्पर्शता कदाप यदि श्री राधाराणी कृपा करें तो वृंदावन का वह स्वरूप किसी को ध्येय हो सकता है ध्येय नहीं कदापि यह श्री तस्या कृपा स्पर्शता है श्री राधिका के कृपा के स्पर्श के कारण ही वृंदावन में निवास मिलेगा और वृंदावन में जब निवास मिलेगा तब श्री राधिका का स्वरूप ध्यय होगा तो ध्यय हम नहीं कदापि वृंदावन का दिव्य स्वरूप श्री राधिका का दिव्य स्वरूप मधुर स्वरूप तब ध्यय होगा जबकि वृंदावन में बास होगा वृंदावन में वास कब मिलेगा वो तस्या कृपा स्पर्शता श्री राधिका की कृपा के स्पर्श से ही वृंदावन में वास मिलेगा और तब तो श्री राधिका का चरण वह होगा और वृंदावन का दिव्य स्वरूप भी तब ध्यय होगा तो वृंदावन का स्वरूप और श्री राधिका का चरण स्पर्श तब प्राप्त होगा जबकि कोई कृपा करे श्री राधिका कृपा करेंगे और वृंदावन में निवास होगा तब तो प्रेमामृत सिंधुसार रसदम श्री वृंदावन राधिका के प्रेमामृत समुद्र के सार को प्रदान करने वाले हैं प्रेमामृत रस का सार कहाँ है बोले प्रेमामृत रस का सार है पहले शुद्ध भक्ति मिले शुद्ध भक्ति का भी सार क्या है राग में ही भक्ति मिले राग में ही भक्ति का भी सार क्या है बोले दास भक्ति मिले साक्षात कृष्ण के साथ में कृष्ण के दास बने उससे भी बढ़कर के सक्ष उससे भी बढ़कर के वास्त उससे भी बढ़कर के मधुर मधुर से भी बढ़कर के मधुर भक्ति में भी श्री वृंदावन गोपी उनकी मधुर भक्ति रुक्मणी जी की नहीं कु जी की नहीं बल्कि वृंदावन में गोपियों की जो भक्ति है उस मधुर भक्ति मिले उस मधुर भक्ति का भी सार सक्ष भक्ति सक्ष भक्ति का भी सार फिर मंजनी भक्ति तो पहले तो शुद्धा भक्ति मिलना ही कठिन भक्ति कहीं आरोप सिद्धा मिलेगी कहीं भक्ति जो है वो कहीं ज्ञान मिश्रा कभी कर्म मिश्रा भक्ति मिलेगी शुद्धा भक्ति मिलना ही बड़ा कठिन अन्यभि रास्ता शून्य ज्ञान कर्माध्यन आवृत्ति ये शुद्धा भक्ति यही मिलना बड़ा कठिन भक्ति तो की जाएगी परंतु तो भक्ति की जाएगी भोग के लिए मोक्ष के लिए तो पहले तो शुद्धा भक्ति मिलना ही कठिन शुद्धा भक्ति में भी श्री कृष्ण को ईश्वर समझ करके नहीं बल्कि कृष्ण को राग भक्ति कृष्ण के साथ में स्थापित की जाए और उनके स्वरूप से भक्ति की जाए उनकी महिमा से नहीं उनके भय से नहीं उनसे कुछ पाने की इच्छा से नहीं वो शुद्ध भक्ति है माने स्वरूप से भक्ति की जाए उनके साथ में व्यक्तिगत जो संबंध है व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में जो संबंध है वो राग भक्ति का जो संबंध है वह कहीं उत्पन्न किया जाए राग भक्ति में भी दास से सख्त मधुर इनमें पहुंचा जाए मधुर भक्ति में भी मथुरा द्वारका की भक्ति को छोड़कर के ब्रज की भक्ति को ग्रहण किया जाए ब्रज की भक्ति में भी नायका भाव गोपी भाव उसका त्याग करके सखी की भक्ति को ग्रहण किया जाए और सखी की भक्ति में भी फिर मंजरी भक्ति जो है उसको ग्रहण किया जाए तो ऐसी परम जो भक्ति है वो तत्प्रेमामृत सिंधु सार रसनम श्री वृंदावन उसी मंजरी भाव की भक्ति को कृपा करके प्रदान करने वाले हैं भक्ति के सार के रस को प्रदान करने वाले हैं किनको प्रदान करते हैं महिमा ये है किसी योग्य को करें तब तो कोई बड़ा बड़ाई की बात नहीं हुई योग्य है इसलिए उसको भक्तिदान की पंत तो यहां पर शिव वृंदावन की महिमा ऐसा है कि पापी के भाजामापी जो पापी हैं उनको भी श्री वृंदावन का निवास शुद्धा भक्ति प्रदान कर देता है शुद्धा भक्ति में भी परम श्रेष्ठ जो रागमयी भक्ति है उस रागमयी भक्ति को प्रदान कर देता है तब तो वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा वृंदावन की ऐसी दिव्य महिमा है हृदय स्फूर्या तो वह महिमा हमारे हृदय में स्फुरित हो ये तो ग्रंथकार राधा रानी की महिमा का वर्णन करते करते वृंदावन की महिमा पहुंच गए लेखक एक ही है वृंदावन शतक और इनके ये अपने आप हाँ ग्रंथ से ही कहीं स्फुरित हो रहा है और दोनों की शैली एक से और अंत में फलस्तुति का जहां वर्णन करने में पहुंचे वहां पर श्री राधा रानी की महिमा का गायन करने के लिए बैठे और राधा रानी की महिमा का गायन करते करते श्री वृंदावन की महिमा का गायन करने लगे वृंदावन में चित्ता गया। तो दोनों वृंदावन निष्ठा और राधा निष्ठा दोनों को एक करके प्रस्तुत कर रहे तब वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा वृंदावन की महिमा जिनके हृदय में प्रवेश नहीं होती है ऐसी दुर्गत महिमा का आश्रम में जो महिमा है उसका मैं ध्यान कर रहा हूं। राधा के कदा वृंदावन पावने पीछे के वृंदावन वृंदावन निवास वृंदावन की महिमा में, में, में ही सब श्लोक विनियोग हो रहे हैं कि राधा केल कलास साक्षर कदा वृंदावन पावने श्री राधिका की केल कलाओं के साक्षी ये वृंदावन है जहां पर शिवप्रियालाल निरंतर रास करते हुए विराजमान है ऐसे वृंदावन में में निवास करूं स्फुटम अद्भुत रसे, जो उज्ज्वलता से युक्त होकर के अद्भुत जो रस है क्यों रसार चमत्कार रस का सार जो है वो चमत्कार है तो उज्जवल रस मान श्रृंगारस उसके चमत्कार का आस्वादन प्राप्त करते हुए उसमें परम आकर्षण का ध्यान करते हुए मैं विराजमान हूं ऐसे श्री वृंदावन में मैं बत्स्यामी कब निवास करूंगा तो राधा के लिए कला सु जो श्री वृंदावन राधिका की केली कला के साक्षी होकर के विराजमान है परम पावन है ऐसे वृंदावन में जहां स्फुट उज्ज्वल रसाभुत रसे जो प्रकट उज्ज्वल रस उस उज्ज्वल रस के चमत्कार से युक्त होकर के जो वृंदावन विराजमान है अर्थात श्री वृंदावन का निवास वह विशुद्ध रूप से संयोगात्मक श्री प्रिया लाल के विलासात्मक जो स्वरूप है उसका स्फूरण करने वाला है वृंदावन में रहने पर संयोग रस की पुष्टि होती है जगन्नाथ पुरी में रहने पर व्योग रस की पुष्टि बड़ी जल्दी होती तो संयोग रस का आस्वन प्राप्त करना है तो श्रीमत वृंदावन में निवास करो तो ये कह रहे हैं अद्भुत रसे संयोग रस का जो चमत्कार है उसको ये श्री वृंदावन स्फुट करने वाले हैं और प्रेमयमताकृति श्री वृंदावन यहां जो आता है उसे प्रेम में मत्त करने की भी सामर्थ्य रखते हैं प्रेम एक मत्ताकृति ही श्री वृंदावन का जो स्वरूप है वो प्रेम में मत्त कर देने वाला संयोग श्रृंगार को पुष्ट कर देने वाला वृंदावन का स्वरूप है ऐसे वृंदावन में निवास करने पर जिनका चित्त मत्त हो गया है वो तेज रूप नुकुंज श्री कुरियालाल एक नील तेज है और एक तेज है तो स्वर्ण और नील इन तेजों दो तेजों के विलास के निकुंज होकर के जो श्री वृंदावन विराजमान है तेज रूप निकुंज श्री तेज रूप निकुंज में जहां जिस वृंदावन की निकुंज में तेज रूप दो तेज रूप चिन्मय नीलकांति और स्वर्ण कांति जहां बिलास करती हुई विराजमान हैं कलयन नेत्राद पिंडस्थितम जो नयनों के द्वारा उनका मैं दर्शन करते हुए देखूं और पिंडस्थितम जो देखा है उसको ही अपने हृदय में चिंतन करते हुए भी विराजमान हूं उनका नेत्रादि पिंडस्थितम नेत्र से लेकर के हृदय तक मैं जो रूप जो युवा सरकार निरंतर निरंतर विराजमान है पाद्रिक सोचित दिव्य कोमल बप हू और प्रिया लाल की सेवा करने के लिए सोचित दिव्य कोमल बप हूं अपने स्वरूप का भी मैं ध्यान करू मैं भी श्री किशोर की एक दासी हूं जिसका श्याम वर्ण है अलग अलग वर्ण है अलग अलग रुचि के अनुसार जिसने वस्त्र श्री प्रिया जी ने जो वस्त्र उसको दिए उन प्रसादी वस्त्र को धारण करके वो साढ़े तेरह वर्ष की कोई बालिका श्री रूप मंजरी उनके नृत्य पर करके अनुगत होकर के श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान हैं तो प्रियालाल की रूप माधुरी का अपने हृदय में ध्यान और अपने भी रूपमाधुरी का अपने हृदय में ध्यान अपने स्वरूप का भी अपने हृदय में ध्यान करते हुए विराजमान है तो सोचित दिव्य कोमल बपू अपने भी दिव्य कोमल बपू को धारण करके सुम समालोके कव मैं अपने बपू का दर्शन करूंगी वाहम समालोके अपने स्वरूप का भी कव मैं ध्यान करूंगी कि श्री प्रियालाल की दासी होकर के मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं बड़ा सुंदर ये निष्कर्ष श्री राधिका रूप ध्यान वृंदावन दास उसका परम निष्कर्ष क्या है कि अपने स्वरूप का मुझे प्राप्त हो जाएगा अपने स्वरूप का भी स्फुर होकर के फिर सेवा करते हुए विराजमान क्योंकि गति की सार्थकता स्थिति में है और ये स्थिति कर रहे हैं कि अंत में स्थिति क्या है कि मैं किशोरी हो करके जी की दासी होकर के श्री नुकुंद की एक परिचारिका हूं इसी अनपित चरी भाव को प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अवतार धारण किया जिसको जिस, जिस स्वरूप को जिस भाव को आप कृष्ण रूप में नहीं दे सके उसका उन्मुक्त रूप से दान करने के लिए अनर्पित चरि चिरा करुण अवतीर्णा करुणा ने श्री कृष्ण का आविर्भाव करा दिया दोबारा दोबारा सुन ल राधा केल कलाश साक्षिणी श्रीमद वृंदावन राधिका की केल कलाओं के साक्षी हैं और जैसा निसंकोच बिहार श्री वृंदावन में वृंदावन रूपी सखी के सामने हैं ऐसे कुंज रूपी सखी के अतिरिक्त अन्य कहीं निसंकोच श्री प्रियालाल का बिहार नहीं है जहां निरावरण होकर के भी श्री प्रियालाल श्री वृंदावन सखी उनकी गोदी में श्री प्रियालाल बिहार करते हुए विराजमान इतनी अंतरंगता कहीं दूसरी जगह नहीं है कि जहां कोई भी संकोच नहीं है इतना अंतरंगता श्री वृंदावन के साथ में ही श्री प्रियालाल के विराजमान है कहीं दूसरी जगह नहीं है तो राधा केल कला सुनी श्री राधिका की केल कलाओं के साक्षी होकर के हे श्री वृन्दावन सखी आप विराजमान हो जहां असंकोच विहार श्री प्रियालाल का विराजमान है कदा वृंदावन है पावन है श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत पावन होकर के विराजमान ऐसे वृंदावन में बत्स्यामी मैं निवास निवास करूंगी और स्फुट उज्जवल रसाद रसे श्री वृंदावन परम प्रकाशित उज्ज्वल रस के आश्चर्य को उसके नित्य नूतनता को अद्भुतता का आस्वादन कराने वाले हैं जिनमें उज्ज्वल रस की नित्य नूतन अद्भुतता का रस विराजमान है ऐसे वृंदावन में मैं निवास करूंगी और प्रेमिक मत्ताकृति ही मैं प्रेम में मतवाले हो करके विराजमान होंगे और श्रीमद वृंदावन भी प्रेमयिक मत्ताकृति हो करके विराजमान है प्रेम के में मत में मतवाले होकर के विराजमान है तेज रूप निकुंज दो तेज जहां पर गौर और नील दो महा दो तेज निरंतर निरंतर जहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं उनकी जो निकुंज रूप होकर के विराजमान ऐसे दो तेजों को कल्य नेत्रादि पिंडस्थितम पहले शिव में दर्शन करूंगी और दर्शन करके फिर पिंडस्थितम अपने हृदय में भी उनका ध्यान करूंगी प्रियालाल का दर्शन करके उसका हड़वे में ध्यान करती हुई मैं विराजमान होंगी ऐसा जिनका बपू है दिव्य कोमल बपू और इस वृंदावन के उपयुक्त ही अपने भी मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हुए स्वयं संभालू के कब मैं अपने आप को देखूंगी मैं एक तेरह वर्ष की सुंदर वाल होकर के सबकी लालली होकर और कुंजी की सबसे छोटी सखी हो करके, छोटी दासी होकर तो के ऊपर चपत लगाते हुए चल ये कर ये करके आ चल ये कर ये कर और मैं दौड़ दौड़ करके उस समय सबकी लालली बन करके सबके आदेश का पालन करते हुए कब दौड़ दौड़ करके सबसे छोटी ये दासी कब श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होंगी ऐसी स्वयं समालो कही अपने आप का दर्शन प्रियालाल का दर्शन श्री वृंदावन के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए मैं विराजमान होंगी और श्री अपनी निष्ठा उनको प्रकट कर रहे हैं कि हाय अभिलाषा तो बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं पर तो अभी जाने भाग्य है कि नहीं अभी तो साधन में बहुत कमी है तो कह रहे हैं यथ यत्र, यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदे कभी अपने कर्म के वशीभूत हो करके मुझे कहीं भी जन्म मिले चाहे नरक में मिले और चाहे परमे पदेथवा कोई परम ऊंचे स्थान पर मुझे जन्म मिले तो यथ यत्र, यत्र मम जन्म कहीं भी मेरा जन्म हो जन्म होगा काय से कर्म भी मेरे कर्म के बशीभूत होकर के मुझे कहीं भी जन्म मिले नारके पदेथवा चाहे नरक में मिले चाहे परम पद में मिले किसी ऊंचे स्थान वहां पर मिले का रत्न कुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता श्री राधिका से प्रीति करने वाली नुकुंज में पर मेरा हृदय लगा रहे राधिका से राधिका की रति से युक्त जो निकुंज अर्थात श्रीमदा बृंदा इस रज में मेरा मन निरंतर निरंतर लगा रहे तो राधिका रति निकुंज श्री राधिका की जहां श्याम सुंदर के साथ में श्री राधिका प्रेम सेवा देती हुई श्याम सुंदर श्री राधिका की प्रेम सेवा करते हुए जिस नुकुंज मंडली में विराजमान है ऐसी नुकुंज मंडली से युक्त श्री वृंदावन में तथ्य तथ्य हृदय में विराजता मैं शरीर से कहीं भी रहूं पंत मेरा चित्त श्री राधिका की नुकुंज मंडली में ही लगा रहे अब महिमा का गायन करते हुए अंत में कह रहे हैं क्वा हम मूर्मति ही क नाम परमानंद सारम रस श्री राधा चरणानुभाव कथया निसीन माना गिराहा लगना कोमल कुंज कुंज बिलसत वृंदाटवी मंडले क्रीडीन जा पद न्योति प्राय शाहमती बोले हे किशोरी जो आपसे यही प्रार्थना कर करें हैं अपनी निष्ठा बता रहे हैं। कि मेरी निष्ठा श्री वृंदावन में ही है वृंदावन की रज में मेरी निष्ठा है उसको निपण कर रहे हैं कि कम मूलमती मैं तो मूलमती हूं मेरे पास में कोई विद्या का बल नहीं है को नाम परमानंदे का सारम रस तो कहा मूल में और कहा परम आनंद के सार रूप श्री वृंदावन का वह भावोलास रूपी रस श्री राधिका चरण दास से इस स्थाई भाव का परम परम आस्वादनीय जो स्वरूप है वो भावोल्लास रूपी स्थाई भाव उसका आस्वादनीय जो स्वरूप है उसको हम रस कहेंगे स्थाई भाव का आस्वादनीय स्वरूप पुष्ट स्वरूपी रस है तो परमानंद सावन रस श्री किशोर की मैं दासी हूं और उस दासी का दास का जो आस्वाद है वह आस्वाद परिपाक रूप में वो आस्वाद कितनी ऊंची वस्तु जबकि मेरे पास में कोई साधन नहीं है तो कहां मूलमती कहां तो मैं मूड़मती और कहा उस रस का मैं आस्वाद लेना चाहती हूं जो कि रस भावोल्लास रूपी रति की परिपुष्ट अवस्था है आस्वादनीय अवस्था है श्री राधा चरणानुभाव कथे गिरा फिर भी श्री राधिका के चरण के प्रभाव का श्री किशोर जी के चरणों का ये, ये अनुभव ये प्रभाव है कि राधा के चरणानुभाव चरण के प्रभाव को की कथा का मैं गायन कर रहा हूं और उस गायन करने के लिए जब मैं प्रवृत्त हुआ निस्संद माना गिरा मेरी वाणी हो करके अपने आप बह चली मेरी वाणी अपने आप प्रकट हो गई तो ये मेरी प्रभाव नहीं है ये प्रभाव है श्री राधिका के चरणों के प्रभाव का प्रभाव है श्री राधिका के चरणों की ऐसी महिमा है कि जब मैं श्री राधिका के चरणों की महिमा का गायन करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो मेरी वाणी अपने आप ही सरता के रूप में बह गई आनंद की सरता के रूप में वह प्रवाहित हो गई श्री राधा चरणानुभाव श्री राधिका के चरणों का ऐसी महिमा है कि कथया कि उन महिमा का गायन करने के लिए जैसे ही मैं प्रवृत्त हुआ वैसे ही निश्चिन्माना गिरा मेरी वाणी अपने आप बहने लग गई प्रकाशित हो गई लगना और वह वाणी श्री राधिका के कथा गायन में ही निरंतर निरंतर लग गई कोमल कुंज कुंज बिलसत वृंदाटवी मंडले कहा लग गई कोमल कुंज वाले श्री वृंदावन के मंडल में माने वृंदावन धाम में जहां कोमल पुष्प कुंज वे विराजमान हो रहे हैं और क्रीडी विश्व या पद नख जो छटा प्रायश और जहां जिस कुंज में श्री विष्वहान नंदनी उनकी पद नख की छटा प्राय प्रकाशित होती है प्राय प्रकाशित होती है अर्थात श्री राधा रानी जहां प्राय क्रीड़ा करती हुई विराजमान है ऐसे श्री वृंदावन की कुंज में मेरी वाणी निश्सिंद माना स्वयं प्रकाशित होकर के वह लगना उस कुंज में ही लग गई अर्थात वृंदावन की शोभा के वर्णन करने में और श्री प्रियालाल के बिलास के वर्णन में वृंदावन की शोभा शोभा वृंदावन में प्रियालाल के बिलास वर्णन में मेरी वाणी लग गई द्वारा मूलमती कहा तो मूर्मती में और कम परमानंद सार रस और कहा श्री राधिका के दास्य का जो रस राधा रसधान निधि में रस शब्द जो है वो माने राधिका के दास्य का जो रस है वो राधिका के रस का रस राधिका के दास्य का रस वह परमानंदी का सारम परम आनंद का सार है श्री राधा चरणानुभाव कथया जब मेरी वाणी श्री राधिका के चरणों के प्रभाव की कथा कहने का विचार करने लगी उस समय ही निश्स माना गिरा मेरी वाणी अपने आप प्रकट हो गई टपकने लगी और वह लग गई कहा श्री वृंदावन के कुंजों में मेरी वाणी लग गई मेरी वाणी ने वृंदावन के कुंजों को अपना विषय बनाया जो कुंज कोमल कोमलता से युक्त होकर के विराजमान हैं और जहां पर वृंदावती मंडले श्री वृंदावन में प्रियालाल विहार करते हुए विराजमान हैं ऐसी श्री उनकी नख पद की ज्योति की छटा जिस कुंज में विराजमान होती है ऐसी कुंज में ही मेरी वाणी पूर्ण रूप से लग गई है श्री राधे भगवता सद्रत सहज योग्योप्यहम कार्यता पद्य ना महन स्नेह मार्ग प्रसादी स्नेलाक्ष हे श्री राधे आप श्रुति बुधई भगवता अपि अमृग सद वैभव श्रुति भी आपकी मेहमा के मेहमा को आपके वैभव को श्रुति भी श्रुति वेद नहीं जानते हैं बुधई जो विद्वान जन हैं वे भी नहीं जानते हैं और तो और क्या भगवता भी सद वैभवे भगवत स्वरूप भी जिनके राधिका के चरणों की मेहमा को नहीं जानते हैं तो भगवत आप ही श्री बैकुंठनाथ आदि भी जिनकी महिमा के वैभव को नहीं जानते हैं कृष्ण स्वरूप जिनकी महिमा के वैभव को जानता है नंद नंदन स्वरूप ही जिनकी महिमा को जानता है जिस महिमा को नंद नंदन के वैकुंठ नाथ आदि अवतार भी श्री राधिका की महिमा को नहीं जानते हैं स्वस्त्रोत्रधान आपके इस स्तोत्र को दी, इस स्तोत्र को आपकी कृपा के कारण सहज रूप में अयोग्य होने पर भी मैंने इस स्तोत्र की रचना कर दी है पद्य नहीं वो और पद्य रूप में वो मधुर रूप में वे स्त्रोत्र सामने आ गए पद्य की अपनी महिमा है कि पद्य के द्वारा किसी वस्तु को बहुत दिनों तक यथावत रूप में याद किया जा सकता है सुरक्षित रखा जा सकता है गद्य को हम बहुत दिनों तक यथावत रूप में सुरक्षित नहीं रख सकते हैं पंत पद्य में किसी भी बाक्य को अक्षर शाह यो की त्यों बीसवें वर्ष बाद भी यथावत सुरक्षित रखा जा सकता है इसलिए पद्य स्मरण करने में बड़े उपयोगी है इसलिए पद्य नहीं बोल पद्य के द्वारा मैंने आपके इस स्तोभ को का गायन किया है सदापराधिन महंग मार्गम विरुद्ध हे श्री राधिक महान जनों का जो मार्ग है उस मार्ग का मैं सना अपराध करने वाला हो करके विराजमान हूं मैं तो सदापराधी नहीं महान मार्ग विरुद्ध हो महत मार्ग का त्याग करके मैं सना अपराध करने वाला हूं तदेकाशे तो स्नेह जला को लाक्ष के मैं प्रसादी करूं ऐसे मेरे प्रति हे श्री राधे के स्नेह जला कोलाक्षी जिनके नयनों में स्नेह का जल विराजमान है ऐसी हे श्री राधे के आप मेरे ऊपर सदा प्रीति करो हे श्री राधे द्वारा हे श्री राधे आपकी महिमा को वैभव को वेद नहीं जानते बुद्धिजन नहीं जानते और तो और क्या श्री कृष्ण के भी जो नारायण आदि स्वरूप हैं वे भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं भगवतापी अमृज्ञ सदवैभवे ऐसा आपका नित्य वैभव है आपके निज स्तोत्र को आज मैंने आपकी कृपा के कारण स्वस्थात सहजों अयोग्यो पे अहम कार्यता अयोग्य होने पर भी मैंने उस स्तोत्र का गायन किया है वो भी पद्म में किया है हे श्री राधे के मेरे इस स्तोत्र को सुनकर के मैं तो आपका सदा अपराधी हूं ये दासी तो सदा अपराधी है परंतु महान मार्ग में विरुद्ध हो मैं सदा संतों का जो मार्ग है उसका भी पालन करने वाली नहीं हूं परंत त्वे आपकी ही मुझे एकमात्र अभिलाषा है आपकी त्वे आपकी ही एकमात्र मुझे अभिलाषा है इसलिए स्ने जल से आकुल नेत्र वाली माने कृपा में नेत्र वाली हे श्री राध के कि मत प्रीतिम प्रसाद आप मुझे कृपा करके प्रीति का प्रसाद प्रदान करो अंत में कह रहे हैं फलस्तुति में अद्भुत आनंद लोभाष्चेत नामना रस धान निधि यदि अद्भुत आनंद का लोभ है अद्भुत आनंद को प्राप्त करने का सेवा का लोभ किसी को है तो ये नामक जो ग्रंथ है कर्ण प्रीताम बुधा तो बुद्धिमान जन कान रूपी कलशों से श्री राधिका की रस् का श्री राधिका की महिमा का जिसमें गायन किया गया है उसको कान रूपी कलशों से ढक ढकर पियो निरंतर निरंतर उसका पान करो तो अद्भुत आनंद का लोभ है तो जैसे लोभी व्यक्ति पेट में जगह नहीं है फिर भी पिए जाता है पिए जाता है ऐसे ही इससे कभी विरत होने की आवश्यकता नहीं है अद्भुत आनंद का यह लोभ है तो राधा रस सुधा निधि इस अमृत का सुधा निधि इस समुद्र का राधा रस राधिका दास रस की इस अमृत का इस स्तव के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है इस स्तव का कान रूपी कलशों से निरंतर निरंतर पान करो और अंत में कह रहे हैं सयत गौर प्रयोधी मायावादार्कताप संतप्तम हृ नव उदीतलेन जो राधा रस सुधा निधिना के उन श्री गौर हरि के श्री चरणारिंद में बंद है वे गौरहरी सजय गौर पयोधी श्री गौर पयोधी गौरहरी उनकी जय हो जय हो जो कि मायावादार्क ताप संतप्तम मायावाद के ताप से जो संतप्त हो रहे हैं सेव्य भाव का त्याग करके स्वयं ब्रह्मयुज प्राप्त करने के लिए जो प्रयासशील हैं और जिन्होंने दास भाव को स्वीकार नहीं किया है तो मायावाद के सूर्य से जो गर्मी में संतप्त हो रहे हैं ऐसे जनों को हृ नव उद शीतल जिन्होंने उनके हृदय रूपी आकाश को हृदय आकाश को उद अशील उसको कहीं ठंडा किया बेघ रूप उस करके उसको ठंडा किया ऐसे राधा रसोधान निधि राधा रसोधा निधि से जो आकाश हृदय आकाश मायावाद के सूर्य से संतप्त हो रहा था उस संतप्त हृदय को जिन श्री हरि ने कृपा करके तृप्त किया संतुष्ट किया उन श्री गौर हरि की जय हो अर्थात मैं तो प्रकाशानंद होकर मायावाद के ताप से संतप्त हृदय वाला था परंतु प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद बने उनको प्रबोधानंद स्वरूप प्रदान करके जिनने कृपा करके मायावाद के ताप से मुझे मुक्त किया उन श्री गौर हरि रूपी पयोधी की उन समुद्र की सदा सदा जय हो नेता गौर हरि वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री किशोरी जू की जय स्वामी जू की जय मितताय गौर हरी गो श्रीमदृंदावन धाम की जय जय श्री राधे